श्री रामकृष्ण रचना अमृत परिच्छेद पच्चासी तीस जून अठारह सौ चौरासी ब्रह्मशक्ति अभेद सर्वधर्म समन्वय श्रीयुक्त मलिक के साथ पंडित जी बातचीत कर रहे हैं मणि मल्लिक ब्रह्म समाजी हैं ब्राह्म समाज के दोषों और गुणों पर घोर तर्क कर रहे हैं श्री रामकृष्ण अपनी छोटी घाट पर बैठे हुए सब सुन रहे हैं और फिर हंस रहे हैं कभी कभी कह रहे हैं यह सत्व का तम है वीरों का भाव है यह सब चाहिए अन्याय और असत्य देख कर चुप न रहना चाहिए सोचो कि व्यभिचारणी स्त्री परमार्श बिगाड़ने के लिए आ रही है उस समय ऐसा ही वीर भाव चाहिए तब कहना चाहिए क्यों रि मेरा प्रलोक बर्बाद करने अचली है अभी तुझे काट डालूँगा फिर हंसकर कह रहे हैं मणिमल्लिक का ब्राह्म समाजी मत बहुत दिनों से है उसके भीतर तुम अपना मत घुसेड़ने की कोशिश न करो पुराने संस्कार कभी एकाएक छूट सकते हैं एक हिंदू बड़ा भक्त था सदा जगदम्बा की पूजा करता और उनका नाम लेता था जब मुसलमानों का राज्य हुआ तब उसे पकड़कर मुसलमानों ने मुसलमान बना लिया और कहा अब तू मुसलमान हो गया अब अल्लाह का नाम ले अल्लाह का नाम जपा वह आदमी बड़े कष्ट से अल्लाह अल्लाह कहने लगा परंतु फिर भी कभी कभी जगदम्बा का नाम निकल ही पड़ता था तब मुसलमान उसे मारने दौड़ते वह कहता था दोहाई शेख जी मुझे मारना नहीं मैं तुम्हारे अल्लाह का नाम लेने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ परंतु करूँ क्या भीतर जगदम्बा जो समाई हुई है तुम्हारे अल्लाह को धक्के मारकर निकाल देती है सब हंसते हैं पंडित जी से हंसते हुए मणि मल्लिक से कुछ कहना मत बात यह है कि रुचि भेद है जिसके पेट में जो कुछ फ़ायदा पहुँचाए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 घर में ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करके ब्रह्म का स्वरूप देखो मंदिर में आकर श्री कृष्ण ने काली को हो प्रणाम किया माता के श्री चरणों पर जवा पुष्प तथा शोभा दे रहे थे तिन्हा भक्तों को स्नेह की दृष्टि से देख रही हैं। हाथों में वर और अभय है माता बनारसी साड़ी और भांति भाती के अलंकार पहने हुए हैं श्रीमूर्ति के दर्शन कर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 किसी पर उसका मन लगता ही नहीं श्री राम कृष्ण प्रेमोन्मत होकर कह रहे हैं संध्या कितने दिन के लिए है जब तक ओम कहते हुए मन लीन न हो जाए पंडित जी तो जलपान कर लेता हूँ उसके बाद संध्या करूँगा श्री राम कृष्ण मैं तुम्हारे बहाव को न रोकूंगा। समय के बिना आए त्याग अच्छा नहीं है फल बड़ा हो जाता है तब फूल आप झड़ जाता है कच्चे अवस्था में नारियल का पता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 सुरेंद्र प्रणाम करके चले गए पंडित जी संध्या करने गए मास्टर और बाबूराम कलकत्ता जाएंगे श्री राम कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं श्री राम कृष्ण अब भी भावावेश में है श्री राम कृष्ण मास्टर से बात नहीं निकलती जरा ठहरो अभी मास्टर बैठे श्री राम कृष्ण की क्या आज्ञा होती है इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री रामकृष्ण ने इशारे से बाबू से बैठने के लिए कहा बाबू ने मास्टर से कहा ज़रा देर और बैठिए श्री रामकृष्ण ने बाबूराम से हवा करने के लिए कहा बाबूराम पंखा जल रहे हैं और मास्टर भी श्री रामकृष्ण मास्टर से सस ने तुम अब उतना नहीं आते क्यों मास्टर जी कोई ख़ास कारण नहीं है घर में काम था श्री राम बाबूराम का घर कहाँ है यह मैं कल समझा इसीलिए तो इसे रखने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ चिड़िया समझ समझ अंडे फोड़ती है बात यह है कि ये सब शुद्ध आत्मा लड़के हैं कभी कामनी और कांचन में नहीं पड़े है ना मास्टर जी हाँ अभी तक कोई धक्का नहीं लगा श्री के। नहीं हंडी है दूध रखा जाए तो बिगड़ नहीं सकता मास्टर जी हाँ श्री रामकृष्ण बाबू राम के, के यहाँ रहने की जरूरत भी है कभी कभी मेरी अवस्था ऐसी हो जाती है कि उस समय ऐसे आदमियों का रहना जरूरी हो जाता है उसने कहा है धीरे धीरे रहूँगा नहीं तो घर वाले शोरगुल मचाएँगे मैंने कहा है शनिवार और रविवार को आ जाया करो इधर पंडित जी संध्या करके आ गए उनके साथ भूधर और बड़े भाई थे पंडित जी अब जलपान करेंगे भूधर के बड़े भाई कह रहे हैं हम लोगों का क्या होगा जरा कुछ आज्ञा कर दीजिए श्री राम कृष्ण तुम लोग मुमुक्षु हो व्याकुलता के होने से ईश्वर मिलते हैं श्राद्ध का अन्न ना खाया करो संसार में व्यविचारिणी स्त्री की तरह हो कर रहो व्यविचारिणी स्त्री घर का सब काम बड़ी प्रसन्नता से करती है परंतु उसका मन दिन रात उसके यार के साथ रहता है संसार का काम करो परंतु मन ईश्वर पर रखो पंडित जी यद्य विभूति मत सत्वम श्री मधुरजीत में हुआ श्री राम के तुम्हारे भीतर अवश्य ही उनकी शक्ति है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 गाय अपने साथ की गायों को देखती है तो उनकी देह चाटती है पर दूसरी गायों को सिर से ठोकर मारती है सब हंसते हैं पंडित जी के चले जाने पर श्री राम कृष्ण हंस हंस कर कह रहे हैं डाइल्यूट मुग्ध हो गया है एक ही दिन में देखा कैसा विनय भाव है और सब बातें समझकर ग्रहण कर लेता है अषाढ़ का अषाढ़ की शुक्ला सप्तमी है पश्चिम वाले बरामदे में चाँदनी छिटक रही है श्री राम कृष्ण अब भी वहीं बैठे हैं मास्टर प्रणाम कर रहे हैं श्री रामकृष्ण पूर्वक पूछ रहे हैं क्या जाओगे मास्टर जी हाँ अब चलता हूँ श्री रामकृष्ण एक दिन मैंने सोचा कि सबके यहाँ एक एक बार जाऊँगा क्यों मास्टर जी हाँ बड़ी कृपा होगी परिचित छियासी साधना की आवश्यकता पुनर्यात्रा दिन श्री रामकृष्ण बलराम बाबू के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं श्रीमुख पर प्रसन्नता झलक रही है भक्तों से बातचीत कर रहे हैं आज रथ की पुनर्यात्रा है दिन बृहस्पति है तीन जुलाई अठारह सौ चौरासी आषाढ़ की शुक्ला दशमी श्री बलराम के यहाँ जगन्नाथ जी की सेवा होती है एक छोटा सा रथ भी है उन्होंने पुनर्यात्रा के उपलक्ष्य में श्री राम कृष्ण को निमंत्रण भेजा था यहाँ छोटा रथ घर के बाहर वाले तुमंजले बरामदे में चलाया जाता है गत 25 जून बुधवार को रथ यात्रा का प्रथम दिन था श्री रामकृष्ण ने श्रीयुद्ध ईशान मुखोपाध्याय के यहाँ आकर निमंत्रण स्वीकार किया था उसी दिन पिछले पहर कॉलेज स्ट्रीट में भूदर के यहाँ पंडित शशधर के साथ उनकी पहली मुलाकात हुई थी तीन दिन की बात है दक्षिणेश्वर में शशधर श्री रामकृष्ण से मिले थे श्री राम कृष्ण आज्ञा पाकर बलराम ने आज शशधर को न्योता भेजा है पंडित जी हिंदू धर्म की व्याख्या करके लोगों को शिक्षा देते हैं श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं पास ही राम मास्टर बलराम मनोमोहन कई बालक भक्त बलराम के पिता आदि बैठे हैं बलराम के पिता वैष्णव हैं बड़े निष्ठावान हैं वे प्राय वृंदावन में अपने ही प्रतिष्ठित कुंज में अकेले रहते हैं और श्री श्यामा सुंदर विग्रह की सेवा करते हैं वृंदावन में वे अपना सारा समय देव सेवा में ही लगाते हैं कभी कभी चैतन्य चैतामृत आदि भक्ति ग्रंथों का पाठ करते हैं कभी किसी भक्ति ग्रंथ की दूसरी लिपि उतारते हैं कभी बैठे हुए स्वयं ही फूलों की माला तैयार करते हैं कभी वैष्णव का निमंत्रण करके उनकी सेवा करते हैं श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए बलराम ने उन्हें पत्र पर पत्र भेज कलकत्ता बुलाया है सभी धर्मों में साम्प्रदायिक भाव है खासकर वैष्णवों में दूसरे मत वाले एक दूसरे से विरोध करते हैं वे समन्वय करना नहीं जानते यही बात श्री रामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं श्री राम कृष्ण बलराम के पिता और दूसरे भक्तों से वैष्णवों का एक ग्रंथ है भक्तमाल बड़ी अच्छी पुस्तक है भक्तों की सब बातें उसमें हैं, परंतु एक ही ढर्रे की है एक जगह भगवती को विष्णु मंत्र दिलाया है तब पिंड छोड़ा है मैंने वैष्णो की बड़ी तारीफ करके सेजो बाबू के पास बुलवाया था सेजो बाबू ने खूब खातिर की चांदी के बर्तन निकालकर उन्हीं में उनको जलपान कराया फिर जब बातें होने लगी तब उसने सेजो बाबू के सामने कह डाला हमारे केशव मंत्र के बिना कुछ होने जाने का नहीं सेजो बाबू देवी के उपासक थे इतना सुनते ही उनका मुँह लाल हो गया मैंने वैष्णो का हाथ दबा दिया सुना है कि श्रीमदभागवत जैसे ग्रंथ में भी इस तरह की बातें हैं केशव मंत्र का के बिना लिए भवसागर के पार जाना कुत्ते की पूँछ पकड़कर महासमुद्र पार करना है भिन्न भिन्न मत वालों ने अपने ही मत को प्रधान बतलाया है शाक्त भी वैष्णवों को छोटा सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं श्री कृष्ण भव नदी के नाविक हैं पार कर देते हैं इस पर शाक्त लोग कहते हैं हाँ यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमारी माँ राजराजेश्वरी है भला वे कभी खुद आकर पार कर सकते हैं कृष्ण को पार करने के लिए नौकर रख लिया है सब हंसते हैं अपने मत पर लोग अहंकार भी कितना करते हैं उस देश कांवरपुकुर श्याम बाजार आदि स्थानों में कोरी बहुत है उनमें बहुत से वैष्णव हैं वे बड़ी लंबी लंबी बातें मारते हैं कहते हैं अरे ये किस विष्णु को मानते हैं पाता पालन विष्णु को उसे तो हम लोग छुए भी नहीं कौन शिव हम लोग तो आत्मा राम शिव आत्मा रामेश्वर शिव को मानते हैं कोई दूसरा बोल उठा तुम लोग समझाओ भी तो किस हरि को मानते हो इधर कपड़े बुनते हैं और उधर इतनी लंबी लंबी बातें रति की माँ रानी कात्यायनी की सहचरी है वैष्णवचरण के दल की है कट्टर वैष्णवी यहाँ बहुत आया जाया करती थी भक्ति का खूब दिखलावा जो ही मुझे उसने काली का प्रसाद पाते हुए देखा कि भागी जिसने समन्वय किया है वही मनुष्य है अधिकतर आदमी एक खास ढर्रे के होते हैं परंतु मैं देखता हूँ सब एक है शाक्त वैष्णव वेदांत मत सब उसी एक को लेकर है जो साकार हैं वे ही निराकार हैं उन्हीं के अनेक रूप हैं निर्गुण मेरे पिता हैं सगुण मेरी माँ मैं किसकी निंदा करूँ और किसकी वंदना दोनों ही पल्ले भारी हैं वेदों में जिनकी बात है उन्हीं की बात तंत्रों में है और पुराणों में भी उसी एक सच्चिदानंद की बातें हैं जो नित्य है लीला भी उन्हीं की है वेदों में है ओम सच्चिदानंद ब्रह्म तंत्रों में है ओम सच्चिदानंद शिव शिव केवल केवल शिव पुराणों में है ओम सच्चिदानंद कृष्ण उसी एक सच्चिदानंद की बात वेदों पुराणों और तंत्रों में है और वैष्णो शास्त्र में भी है कि कृष्ण स्वयं काली हुए थे श्री कृष्ण जरा ब्रामदे की ओर जाकर फिर कमरे की ओर चले आए बाहर जाते समय विश्वम्भर की लड़की ने उन्हें नमस्कार किया था उसकी उम्र छह सात साल की होगी कमरे में उनके चले जाने पर लड़की उनसे बातचीत कर रही है उसके साथ और भी दो तीन उसी की उम्र के लड़के लड़कियाँ हैं विश्वंभर की लड़की श्री राम कृष्ण से मैंने तुम्हें नमस्कार किया तुमने देखा भी नहीं श्री राम कृष्ण हास्य कहा मैंने नहीं देखा कन्या तो खड़े हो जाओ फिर नमस्कार करूँ खड़े हो जाओ इधर से भी करूँ श्री राम कृष्ण हंसते हुए बैठ गए और जमीन तक सिर झुकाकर कुमारी को प्रति नमस्कार किया श्री राम कृष्ण ने लड़की को गाने के लिए कहा लड़के ने कहा भाई कसम मैं गाना नहीं जानती उससे अनुरोध करने पर उसने कहा भाई कसम कहने पर फिर कभी कहा जाता है श्री राम कृष्ण के साथ आनंद कर रहे हैं और गाना सुना रहे हैं बच्चों के गीत बच्चे और भक्त गाना सुनकर हंस रहे हैं श्री राम कृष्ण भक्तों से परमहंस का स्वभाव बिल्कुल पाँच साल के बच्चे का सा होता है वह सब चेतन देखता है मैं जब उस देश में कामार पुकुर में रहता था तब रामलाल का भाई शिव राम चार साल का था तालाब के किनारे पतंगे पकड़ने जा रहा था एक पत्ता हिल रहा था पत्ते की खड़खड़ाहट से शिकार कहीं भाग ना जाए इस विचार से वह पत्ते से कहने लगा अरे चुप मैं पतंगा पकडूंगा पानी बरस रहा था और आंधी भी चल रही थी रह रहकर बिजली चमकती थी फिर भी द्वार खोलकर वह बाहर जाना चाहता था डांटने पर फिर बाहर न गया झाग झाग कर देखने लगा बिजली चमक रही थी तो कहा चाचा फिर चकमकी घिस रहा है परमहंस बालक की तरह होते हैं उनके लिए न कोई अपना है न कोई पराया सांसारिक संबंध की कोई परवाह नहीं है रामलाल के भाई ने एक दिन कहा तुम चाचा हो या मौसा परमहंसों का चाल चलन भी बालकों का सा होता है कोई हिसाब नहीं रहता कि कहाँ जाए या ब्रह्म में देखते हैं कहाँ जा रहे हैं कहाँ चल रहे हैं कुछ हिसाब नहीं रामलाल का भाई हृदय के यहाँ दुर्गा पूजा देखने गया था हृदय के यहाँ से आप ही आप किसी तरह चला गया किसी को इसका पता भी न चला चार वर्ष के लड़के को देखकर लोग पूछने लगे तू कहाँ से आ रहा है वह कुछ न कर सकता था उसने सिर्फ़ कहा चाला अर्थात जिस आठ चाले में पूजा हो रही है जब लोगों ने पूछा तो किसके यहाँ से आ रहा है तब उसने कहा दादा हंसों की पागलों की सी अवस्था भी होती है दक्षिणेश्वर की मंदिर प्रतिष्ठा के कुछ दिन बाद एक पागल आया था वह पूर्ण ज्ञानी था फटे जूते पहने था एक हाथ में बांस की एक कमची लिए था और दूसरे में गमले में लगा हुआ एक आम का पौधा गंगा में डुबकी मारकर उठा न संध्या न पूजन कपड़े में कुछ लिए हुए था वही खाने लगा फिर काली मंदिर में जाकर स्तौ करने लगा मंदिर काँप उठा था हलधारी उस समय मंदिर में था अतिथिशाला में लोगों ने उसे खाने को नहीं दिया था परंतु उसने जरा भी परवाह नहीं की जूठी पत्तले खींच खींच कर उनमें जो कुछ लगा था वही खाने लगा जहां कुत्ते खा रहे थे वहीं कभी कभी कुत्तों को हटाकर खाता था कुत्तों ने उसका कुछ नहीं किया हल्धारी उसके पीछे पीछे गया था पूछा तुम कौन हो क्या तुम पूर्ण ज्ञानी हो तब उसने कहा था मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ चुप मैंने हल्दारी से जब ये सब बातें सुनी मेरा कलेजा ढलने लगा मैं हृदय से लपट गया माँ से कहा माँ तो क्या वही अवस्था मेरी भी होगी हम लोग उसे देखने गए हम लोगों से खूब ज्ञान की बातें करता था दूसरे आदमी आते तो वही पागलपन शुरू कर देता था जब वह गया तब हल्धारी बहुत दूर तक उसके साथ गया था फाटक पार करते समय उसने हल्धारी से कहा था तुझे मैं क्या कहूँ जब तलैया और गंगा जी के पानी में भेद बुद्धि न रह जाए तब समझना कि पूर्ण ज्ञान हुआ इतना कहकर उसने अपना सीधा रास्ता पकड़ा